सहन प्रोन सह वी कर्वा वै तेजस्वीनाधीतमस्तुषा ओम शा शांति शांति, शांति। तो विकल्प वृत्ति का तो कल हमने नवा सूत्र देखा था और आप क्या पूछ रहे थे विकल्प के बारे में क्या अच्छा। अच्छा। तो अब विकल्प के विषय में और कोई बात उलझी रह गई हो क्योंकि बस यही बात मुख्य देखनी होती है उसमें सूत्र अगर ध्यान रखोगे ना ये सूत्र ही स्वयं सारी व्याख्या कर रहा है कि शब्द ज्ञानानुपाति शब्द के ज्ञान के अनुसार वृत्ति हमारी उठती है और वस्तु शून्य वस्तु होती नहीं वस्तु का अभाव होता है वस्तु शून्य विकल्प उसे विकल्प कहते हैं तो जहां जहां भी जिन शब्दों का हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि वस्तु का वहां अस्तित्व दिखाई ही नहीं देता अब वस्तु यहां पर द्रव्य भी हो सकता है गुण भी हो सकता है कर्म भी हो सकता है या अन्य जैसे यहां जो था चैतन्यम पुरुषस्य से स्वरूपम यहां ये जो संबंध बताया जा रहा है चैतन्य का और पुरुष का जबकि वो संबंध है ही नहीं वहां पर क्योंकि दो पदार्थ नहीं है इसलिए संबंध भी नहीं है तो यहां किसका का अभाव है वस्तु की शून्यता यानी कौन सी वस्तु है जिसका जिसकी शून्यता है वस्तु पकड़ में आ रही है संबंध संबंध का अभाव है चैतन्य है पुरुष है चेतनता भी है पुरुष भी है लेकिन इन दोनों का संबंध नहीं है तो किसका अभाव हुआ संबंध का अब संबंध को हमने वस्तु शब्द से कहा तो ये संबंध द्रव्य है गुण है या कर्म है या कुछ और है क्या है ये ये द्रव्य भी नहीं है ये गुण भी नहीं है और द्रव्य गुण और कर्म भी क्रिया भी नहीं है इसको एक समवाय संबंध समवाय शब्द अलग आता है कणाद के वैशिषिक दर्शन में वहां द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये ऐसे करके छह पदार्थ वहां बताए जाएंगे जैसे कि न्याय दर्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं सोलह पदार्थ है। और वहां बताए जाएंगे छह पदार्थ उनमें एक समवाय अलग से संबंध का नाम रखा गया है तो चैतन्य और पुरुष अब इनका जो आपस में संबंध है इस संबंध का यहां पर अभाव है क्योंकि संबंध हम तब कर पाएंगे जब इनमें हम भेद करें कि चैतन्य पृथक हो और पुरुष पृथक हो लेकिन यहां क्या है कि वही चैतन्य है और वही पुरुष है और ये समझ में समझने में कठिन पड़ता है तो जैसे मैंने कहा कि मेरा आत्मा दुखी है मेरा आत्मा सुखी है इस तरह से जो हम व्यवहार करते हैं तो यहां भी वही बात निकलेगी कि हम जो संबंध दिखा रहे हैं उस संबंध का वहां पर अभाव है ऐसे अन्य शब्दों में जैसे कहा गया था कि अनुत्पत्ति धर्म पुरुष पुरुष अर्थात आत्मा कैसा है अनुत्पत्ति धर्म वाला अब यहां हम किसी धर्म को बता रहे हैं ये धर्म गुणों के ही अंतर्गत आ जाएगा द्रव्य गुण कर्म अब अनुत्पत्ति नाम का कोई धर्म है ऐसा मान करके हम कह रहे हैं कि इस पुरुष में अनुत्पत्ति धर्म है तो किसी धर्म की हम सत्ता बता रहे हैं उसमें लेकिन विचार करें कि अनुत्पत्ति कौन से धर्म का नाम होता है जैसे हम कहें कि ये वस्त्र सफेद है तो सफेद है सफेद गुण उसमें है सत्ता है उसकी गाय काली है तो काला जो गुण है उसकी गाय में सत्ता है अस्तित्व है उसका तो ऐसे ही अनुत्पत्ति नाम का भी कोई धर्म होना चाहिए लेकिन कोई भी नहीं है क्योंकि अनुत्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति का न होना तो न होना होना नहीं होता है जब न होना ही कह रहे हैं तो होना कैसे हो गया वो तो वस्तु का यहां पर अभाव है अनुत्पत्ति नामक धर्म का अभाव है और फिर भी हम पुरुष में उसको बता रहे हैं कि ये पुरुष कैसा है अनुत्पत्ति धर्म वाला है? वाला माने अनुपत्ति धर्म है उसके अंदर लेकिन नहीं है फिर भी बोल रहे हैं तो ये सब विकल्प वृत्ति के अंतर्गत आएंगे तो बहुत से ऐसे शब्द हो सकते हैं व्यवहार में हम बहुत बोलते हैं ऐसा जैसे मैंने समय के विषय में बताया था कि हम लोग बोलते हैं इतना समय हो गया इतना समय जबकि समय केवल एक क्षण का नाम होता है उससे अधिक हो ही नहीं सकता अब अगला दसवां सूत्र देखेंगे आज हमारी वृत्तियों में से प्रमाण का हो गया विपर्य विकल्प अब संख्या आती है निद्रा की तो सूत्र है उसका अभाव प्रत्यय लंबना वृत्तिर निद्रा अभाव अभाव को आप जानते ही हैं कोई ज्यादा शब्द खोलने की आवश्यकता नहीं नहुना। नहुना? है न होना किसका न होना प्रत्यय और प्रत्यय का अर्थ है प्रत्यय के दो अर्थ होते हैं एक प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी होता है और एक प्रत्यय का अर्थ कारण भी होता है ज्ञान और कारण अब यहां पर अभाव प्रत्यय अभाव का जो प्रत्यय है यदि कारण अर्थ में करेंगे हम तब अभाव का जो कारण है तो अभाव का कारण का तात्पर्य के हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं ये ज्ञान का अभाव हो गया और उसका कारण कौन बनता है तो सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण इन तीन में से सत्व को प्रकाश धर्म वाला माना गया है और रजोगुण को क्रियाशील कहा गया और तमोगुण को स्थिति और इसी को अभाव गुण वाला भी कहा गया है अर्थात ये जो तमोगुण है ये हमारे अंदर जब होता है तो ये ज्ञान को ढकता है ये ज्ञान को नहीं होने देगा उत्पन्न तो अभाव का कारण कौन बना तमोगुण तो इस तरह से अभाव प्रत्यय यहां तक जो अर्थ बना इस शब्द का इसका क्या अर्थ हुआ तमोगुण आगे है आलंबना तमोगुण को आलंबन करने वाली है तमोगुण का आलंबन कर लिया है जिसने अर्थात जो तमोगुण को अपना आश्रय बनाए हुए है तमोगुण से युक्त ऐसी जो वृत्ति होती है उसका नाम होता है निद्रा अब हम प्रत्यय का अर्थ ज्ञान करके करेंगे अभाव प्रत्यय अर्थात अभावात्मक ज्ञान हम्म, ज्ञान का न होना ये हो गया अभावात्मक ज्ञान अभाव भी एक ज्ञान होता है भाव तो ज्ञान होता ही है अभाव भी ज्ञान होता है जैसे हम कहें कि इस कमरे में कुर्सी नहीं है तो कुर्सी नहीं है इसका ज्ञान हुआ कुर्सी के न होने का ज्ञान हो गया इधर दो तो ये जो न होने का ज्ञान हुआ है ये कौन सा ज्ञान है अभावात्मक ज्ञान तो इसकी भी सत्ता है और अभाव को प्रमाण भी माना गया है जैसे हम भावात्मक पदार्थों को जानते हैं और जिन साधनों से हम भावात्मक पदार्थों को जानते हैं उन्हीं साधनों से हम अभावात्मक को भी जानते हैं जैसे यदि इस कमरे में कुर्सी होती तो हम किससे देखते नहीं किससे देखते नेत्रों से आंखों से देखते ना और कुर्सी नहीं है ये किससे देखा क्या देखा? नहीं, क्या देखा नहीं क्या देखा तो, कुर्सी है आंखों से देख लिया और कुर्सी नहीं है तो किससे देखा मन से मन कहा देखता है मन का काम देखने का नहीं होता है नेत्र ही नेत्र ही है देखने के लिए पांच इंद्रियों में एक ही तो इंद्रिय है जो देखने का काम करती है तो कुर्सी नहीं है ये किससे देखा नेत्रों से ही देखेंगे अच्छा ये बताओ यहाँ कुर्सी है या नहीं इस कमरे में कुर्सी है या नहीं नहीं है कैसे पता लगा देखा और तो मेरे प्रश्न को समझो इस कमरे में कुर्सी है या नहीं नहीं ये कैसे पता लगा आपको ज्ञान तो हो रहा है नहीं है उन्हें का ये ज्ञान कौन सी इंद्रिय से हुआ ज्ञान इंद्रियो में से पकड़ो क्या सुन करके जाना क्या सुन करके जाना या छू करके देखा कैसे पता लगा तो जो इंद्रिय जिस वस्तु की सत्ता को पकड़ती है इसलिए मैंने प्रयोग किया था जिन साधनों से हम जिन पदार्थों को जानते हैं उन्हीं साधनों से साधन में इंद्रिया आ गई सारी उन्हीं इंद्रियों से हम उसके अभाव को भी जानेंगे तो नेत्र ने ही देखा है लेकिन क्या देखा है ये प्रश्न था तो आपको उत्तर देना है कुर्सी का अभाव देखा है कुर्सी नहीं देखी भाई जो ज्ञान हुआ है वही तो बताओगे आप अब जब मैंने कहा कि आपको कुर्सी का कुर्सी है यहां नहीं है आपने कहा नहीं है तो नहीं होने का ज्ञान तो आपने बोल दिया लेकिन जब कहा कि नेत्रों से क्या देखा तो अब आप ये सोच रहे हो कि देखा तो कुछ भी नहीं है देखने की बात कहां से आ रही है आपने आपने देखा नहीं है कुर्सी आपने नेत्र से कुर्सी के अभाव को देखा है तो अभाव को तो बताना है, आपको अभाव का ही ज्ञान हुआ है कुर्सी का ज्ञान कहां हुआ है कुर्सी के न होने का ज्ञान हुआ है तो न होना ही देखा है तो न होने को भी देखना कहते हैं क्योंकि पता तो लग गया ना अब हम प्रकाश को ले सकते हैं यदि अंधकार होगा तो हमारे नेत्र भी काम नहीं करेंगे यहां अब जब प्रकाश किया जैसे अंधकार है कमरे में और हम देखने आ गए कुछ नहीं दिख रहा है तो हम कह पाएंगे कमरे में कुर्सी नहीं है नहीं कह सकते ना और जब बत्ती जलाई तो अब कह सकते हैं इसका अर्थ जब कह सकते हैं तो पता तो लग चुका है किस बात का अभाव का तो जिस प्रकाश ने कुर्सी की सत्ता को दिखाया था कुर्सी होती तब भी प्रकाश ही दिखाता और उसी वस्तु के अभाव को भी वो प्रकाश ही दिखा रहा है तो जिस साधन से हम जिस पदार्थ की सत्ता को जानते हैं उसके अभाव को भी वैसे ही जानेंगे तो बात चल रही थी निद्रा की कि निद्रा वृत्ति कैसी है कि जो अभाव के अभावात्मक ज्ञान पर आश्रित है अभावात्मक ज्ञान का आलंबन किया हुआ है जिसने क्योंकि हम निद्रा में जो कुछ जागृत अवस्था में जान रहे थे क्या उसमें से किसी एक ज्ञान को गिना सकते हो कि हम सोते समय उसको जान रहे हैं स्वप्न नहीं यहां निद्रा की बात हो रही है स्वप्न एक अलग स्थिति है स्वप्न को स्मृति वृत्ति में लिया गया है स्वप्न को निद्रा वृत्ति में नहीं वो आगे आएगी पांचवी वृत्ति वहां स्वप्न की चर्चा आएगी लेकिन यहां बात चल रही है निद्रा की निद्रा के स्वरूप को हमें देखना है तो निद्रा का स्वरूप कैसा होता है हम जागृत अवस्था में जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं क्या उस ज्ञान में से कुछ भी अंश थोड़ा सा भी अंश क्या सोने में पता लगता है नहीं, पूरा भाव लग रहा है ना हम कहा सो रहे हैं ये भी नहीं पता कौन है ये भी नहीं पता है तखत पे सो रहे हैं खाट पर सो रहे हैं जमीन पर सो रहे हैं ये भी नहीं पता हमारा मकान हमारी गाड़ी हमारा साम सामान धन सम्पत्ति कितनी है कोई हिसाब किताब ही नहीं है उस समय बच्चे कहाँ है पत्नी पति सब कहा है कोई संबंधी किसी का भी नहीं पता किसी भी ज्ञान को देख लो आप कुछ नहीं पता ना तो क्या है ये ज्ञान का अभाव अब ज्ञान का अभाव है बस ये बात ध्यान रखनी है अभी अब कौन सा ज्ञान होता है आगे करेंगे लेकिन यहां जो हम जितने भी ज्ञान जागृत अवस्था में प्राप्त करते हैं उनमें से एक भी ज्ञान सुषुप्ति में नहीं होता तो इसलिए सूत्रकार ने सूत्र बनाया कि अभाव प्रत्यलंबना अभाव रूपी अभावत्मक ज्ञान प्रत्यय पर आश्रित जो वृत्ति है उसको निद्रा कहेंगे और दूसरा अर्थ मैंने किया ही था पहले कि अभाव का प्रत्यय होता है तमोगुण अभाव का कारण वहां प्रत्यय का अर्थ कारण करेंगे प्रत्यय का अर्थ कारण भी होता है और ज्ञान भी होता है जब कारण अर्थ करेंगे तो वहां तमोगुण ले लेंगे तो इसलिए निद्रा को तमोगुणात्मक तमोगुण से युक्त ऐसी वृत्ति कहा गया है अब उसके भी फिर अलग भेद होते हैं तमोगुण होने पर भी वहां भी सत्व की प्रधानता रहेगी थोड़ी सी तो कुछ सत्व सत्वात्मक अवस्था भी आएगी वो सुखमयी निद्रा बनती है दुखमयी निद्रा बनती है मूढ़ात्मक निद्रा बनती है वो भी तीनों भेद आगे आएंगे अब स्वयं ये अर्थ करते हैं जी।, जी आपने जब कुर्सी तो का पूछा कुर्सी नहीं यहाँ बात हो रही थी अभाव को समझाने की जो उदाहरण दिया गया था कि अभाव किसे कहते हैं ज्ञान का अभाव किसी वस्तु का जो अभाव होता है तो वहां वस्तु का भाव दिखाया हमने अब यहां दिखाएंगे उसी दृष्टांत को लेकर के ज्ञान का भाव। अर्थात अभाव भी कुछ जानने वाली चीज है क्योंकि निद्रा में भी ज्ञान का भाव है लेकिन अभाव की भी स्मृति बनेगी और अभाव की स्मृति बनने के बाद ही हम कह पाते हैं जब जगते हैं तो ये कह पाते हैं कि आज नींद हमें कैसी आई व्याख्या करेंगे नहीं उसकी नींद अच्छी आई खराब आई कैसी आई व्याकुल रहे आराम से सोए ये सब व्याख्याएं कब होती हैं जागने के बाद और जागने के बाद व्याख्या कौन सी अवस्था की हो रही है सुषुप्ति अवस्था की और वहां तो हमने कुछ जाना ही नहीं था तो स्मृति कैसे बनी स्मृति नहीं बनी तो व्याख्या कैसे कर रहे हैं कौन सी निद्रा की अवस्था हमें याद आ रही जो हम कह रहे हैं कि आज सुख से सोए तो ये तात्पर्य था वहां पर कि उसके भी एक संस्कार बनते हैं उसका भी चित्त पर संस्कार पड़ रहा है और जिसकी व्याख्या हम जागृत अवस्था में कर पाते हैं सोते समय नहीं कर पाते नहीं तो फिर इसको अन्य वृत्तियों में ले सकते थे अगर ये विशिष्ट न होती ये है ही वृत्ति ऐसी कि अन्यों में गणना नहीं कर सकते इसके, इसलिए अलग से वृत्ति बनाई गई निद्रा वृत्ति ज्ञान तो आप बताएं कि सोते समय किस ज्ञान का भाव था ज्ञान का भाव नहीं था तो सोते समय कौन सा ज्ञान हो रहा था उसको शब्दों से बोल रहे अच्छा तो वो कुछ शब्द पूछ रहा हूं कुछ को शब्दों में बदलो आप कौन सा ज्ञान हुआ था अच्छा तो नहीं नहीं ये तो ये तो, ये तो आप नींद का लगा दिया आपने विशेषण आपने ज्ञान कौन सा किया था क्या जान रहे थे हुँ? यही बात विचार करने की है इसलिए अन्य वृत्तियों से पृथक है ये बिल्कुल ये अलग वृत्ति है एक अब इसको पता कैसे लग रहा है हमें कि कुछ संस्कार बन रहा है अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं आगे साच सम प्रबोधे सा सामान्य बहवृत्ति जिसकी बात की थी अभी सम प्रबोधे सम्यक प्रकार से अच्छी प्रकार से प्रकर्ष रूप से जब बोध होता है अर्थात जग जाते हैं ये बोध का अर्थ यहां पर जगना जब जग जाते हैं और जगना भी ऐसे नहीं उघ रहे हैं प्र अच्छी प्रकार से जग गए हैं अब अब नींद बिल्कुल नहीं आंखों में आंखे धो लिए हमने अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं नींद कैसी आई तो सा संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात हम्म प्रत्यवमर्ष ये जो शब्द आ रहा है आपको अपरिचित लग रहा होगा इसका अर्थ होता है स्मृति प्रत्यवमर्श का अर्थ स्मृति स्मरण तो संप्रबोधे अच्छी प्रकार से जगने पर प्रत्यवर्शात स्मरण होने से पीछे की बात हमें स्मरण अब आ रही है और स्मरण आ रही है अब इन्होंने हेतु दिया है ये स्मरण आ रही है तो क्या इससे हम हेतु से क्या कौन सा प्रमाण में प्रयोग करते हैं हेतु को अनुमान अनुमान प्रमाण में तो अनुमान प्रमाण की शैली से समझा रहे हैं ये कि प्रत्यवर्षात स्मृति होने से क्या हुआ प्रतिज्ञावाद कौन सा कहलाएगा इसमें प्रत्यय विशेष ये प्रतिज्ञावाद हो गया देखो है अनुमान की शैली नहीं इसको हम पहले इसको बोलते हैं जैसे पहले अनुमान में कौन सी कौन सा अवयव प्रयोग करते हैं आप लोग नया दर्शन पढ़ रहे हैं अनुमान में पहले कौन सा अवयव प्रयोग करते हैं पांच अवयव होते हैं ना अनुमान के प्रतिज्ञा पहले प्रयोग करेंगे तो इस वाक्य में प्रतिज्ञा कौन सा है शब्द प्रतिज्ञा का अवयव कौन सा माना जाएगा प्रत्यय विशेष सा प्रत्यय विशेष ये प्रत्यय विशेष है अर्थात ये प्रत्यय विशेष है ये वृत्ति विशेष प्रत्यय का अर्थ यहां वृत्ति है अब आपने प्रत्यय कितने अर्थ देख लिए ज्ञान कारण और वृत्ति तो यह यह जो निद्रा है इस निद्रा के लिए कहा गया है प्रत्यय विशेष यहां इस सूत्र में इस निद्रा पर अधिक जोर डाला गया है और इसमें यह भी कारण है कि जब हमने प्रथम वृत्ति की व्याख्या की थी जिस सूत्र में क्या था सूत्र प्रथम वृत्ति का हम्म प्रमाण वृत्ति का सूत्र क्या था प्रत्यक्षानुमाना ग्रमाणी वहां वृत्ति शब्द है सूत्र में नहीं है ना और दूसरी वृत्ति का सूत्र क्या था विपर्ययो, मिथ्या ज्ञानम रूप प्रतिष्ठम यहां है वृत्ति शब्द सूत्र में यहां भी नहीं है और तीसरी वृत्ति क्या थी तो तो इसमें आया वृत्ति शब्द नहीं। इसमें भी नहीं है तो फिर यहाँ कहने की आवश्यकता थी तो आ रहा है देखो वृत्ति शब्द अभाव प्रत्यालम सूत्र कैसे बनना चाहिए था बनाओ आप लोग भी सूत्र रचनाकार बनो कैसे बनेगा सूत्र वृत्ति को हटा दो नित्रा। अभाव प्रत्यालंबना मित्र यही सूत्र होना चाहिए कि नहीं पीछे की शैली को देखते हुए आपने देखो कभी कभी जो प्रतियोगिताएं होती हैं या बैंक वगैरह के जो टेस्ट होते हैं ना बैंकों में जानने के लिए तो कैसे कैसे प्रश्न आते हैं कभी किया है किसी ने तो वहां एक लॉजिकली पीछे से हम हल कैसे करते आ रहे हैं उस शैली से अगले प्रश्न को हम हल करते हैं तो वही शैली यहां पर देखे हम पीछे से जब देखा हमने वृत्ति नहीं पढ़ा तो यहां भी नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ वृत्ति शब्द को पढ़ा है ऐसा क्या अर्थ हुआ कि ये वृत्ति है ये समझ में आता नहीं है सरलता से अन्य वृत्तियां तो वृत्ति के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वहां हम कुछ ना कुछ जानते हैं भले ही मिथ्या जान रहे हो या सही जान रहे हो कुछ तो जानते हैं लेकिन तो पूरा यह अभाव हो रहा है यहां तो इसको कहीं वृत्ति से हम बाहर न कर दें, तो सूत्र में वृत्ति शब्द को लिखते हुए उन्होंने जोड़ दिया है कि ये भी वृत्ति ही है क्योंकि जिस काल में सूत्रकार ने सूत्र बनाया होगा तो उसमें भी ये बातें फैलती होंगी लोग विचार करते होंगे वृत्ति है भी कि नहीं है ये तो उसको बल देने के लिए वृत्ति शब्द को पढ़ा गया है और व्यास भी उसको वृत्ति सिद्ध करने पर अधिक बल दे रहे हैं अपने भाषा में तो इसीलिए कहा कि सात्य विशेष है यह भी एक प्रत्यय विशेष है विशेष वृत्ति है यह भी और पता कैसे लगा प्रत्यवर्शा क्योंकि यह जो स्मृति आ रही है हमें निद्रा की तो स्मृति बिना संस्कारों के नहीं आती ये तो पक्का पता होगा ना स्मृति बिना संस्कारों के नहीं आती अच्छा अब थोड़ा और पीछे घट जाओ संस्कार कब बनता है वृत्ति से इन दोनों का संबंध है आपस में कार्य कारण भाव संस्कार बनेगा वृत्ति से और संस्कारों से फिर वृत्ति बन लेती है और फिर वृत्ति संस्कार ये क्रम पीछे आया था ना कि अहर निशम रात दिन ये चक्र चलता रहता है ऐसे ही तो हमने यहां देखा कि ये स्मृति हमें आ रही है निद्रा की स्मृति आ रही है तो संस्कार तो बना है और संस्कार बनता है फिर वृत्ति से इसका अर्थ है उस समय कोई वृत्ति थी ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं अब यानी कि निद्रा भी एक वृत्ति है और वृत्ति है इसीलिए संस्कार बना और संस्कार बना है इसलिए हमें अब याद आ रही है उसकी स्मृति उठ रही है हमारी क्योंकि स्मृति बिना संस्कार की होती नहीं तो यही हेतु दिया है कि साच सम्प्रबोधे प्रत्ययर्षाद प्रत्यय विशेष है भाई अंतर इतना ही है कि वह स्मृति होगी जागने पर ही अब इसमें फिर प्रश्न कर रहे हैं कि आपने ये कहा कि उसकी स्मृति आ रही है तो कैसी स्मृति आ रही है उस स्मृति का स्वरूप कैसे दिखाएंगे हम तो पहले प्रश्न किया कथम कैसे कैसी है वो स्मृति तो कहा सुखम अहम अस्वापसम यहां सुखम का क्या अर्थ होगा सुख सोया हैं मैं सुख सोया यही तो अर्थ हुआ पूर्वक कहां से ले लिया <laughs> सुखम अहम अस्वापसम अहम माने मैं सुखम का अर्थ सुख अस्वापसम सोया मैं सुख सोया यही तो अर्थ निकल रहा है ना तो सुख का अर्थ सुख वाला ये भी होता है, है? और दुख का अर्थ दुख वाला जैसे पाप का अर्थ ना होगा आपने पाप का अर्थ पाप कर्म भी होता है और पाप का अर्थ पापी भी होता है पाप कर्म वाला ऐसे ही यहां पर तो सुखम अहम अस्वापसम मैं सुखपूर्वक सोया ये क्या हो रहा है ये क्या दिखा रहे हैं प्रत्यवमर्श स्मृति दिखा रहे हैं स्मृति ऐसी उठ रही है अब और इसका भी पता कैसे लगा कि मैं सुखपूर्वक सोया इसको हम कैसे समझ पा रहे हैं मतलब कौन से ऐसे भाव हमारे अंदर आ रहे हैं कैसी हमें संवेदना इस समय अनुभूत हो रही है कि जिसके आधार पर हम कह पाए कि निद्रा में हमें सुख अनुभव हुआ था सुखपूर्वक सोया तो उसी का उत्तर दे रहे हैं कि प्रसन्न मना मेरा मन इस समय ये जगने की समय की बात हो रही है ध्यान रखना है प्रसन्न ये वर्तमान काल की बात हो रही है भूतकाल नहीं निद्रा तो भूतकाल की हो चुकी है अब लेकिन भूतकाल की निद्रा में हमने क्या क्या अनुभव किया था उसको हम जगते समय जो अनुभव कर रहे हैं उससे उसकी व्याख्या की जा रही है तो प्रसन्नम में मन मेरा मन इस समय प्रसन्न है अच्छा लगता है जमीन अच्छी आती है तो और और क्या हो रहा है कि प्रज्ञा में विशारदी करोति मेरी जो बुद्धि है इस समय जो सोचने की समझने की सामर्थ्य है वो बहुत ही एक शुद्ध निर्मल रूप में है और विशारद का भी होता है कि उसका एक फैलाव हो गया है पूरा यानी किसी विषय को बहुत शीघ्रता से समझ रही है व्यापक रूप से कुंठित नहीं है यह कुंठित का उल्टा होता है विशारद नहीं? और स्वच्छ स्वच्छ है निर्मल है ज्ञान का प्रवाह लगातार चल रहा है जो भी विषय में पढ़ रहा हूं इस समय याद कर रहा हूँ पाठ कर रहा हूँ ये प्रातः काल का समय इसीलिए उत्तम माना गया है कि अगर हमें सात्विक निद्रा आ चुकी होगी तो उस अवस्था में प्रातः काल को हम जो भी विषय ग्रहण करेंगे पुनरावृत्ति करेंगे कुछ याद करेंगे पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आता है तो वही विशारद का अर्थ प्रज्ञा में विशारदी करोती यहां प्रज्ञा जो है उसको ये विशारद कर रहा है स्वच्छ कर रहा है ये मेरा मन इस समय बहुत प्रसन्न है यहां प्रज्ञा का अर्थ ज्ञान लेंगे क्योंकि मन तो पीछे आ चुका है ना और मन जो है उस ज्ञान को ग्रहण करने में सहायता कर रहा है तो इन लक्षणों से अब ये ये जो हो रहा है यहां पर प्रसन्नम में मना ये जो अनुभूति हो रही है ये कौन सा प्रमाण प्रयोग कर रहे हैं यहां पर मेरा मन प्रसन्न है ये जो ज्ञान हो रहा है ये कौन से प्रमाण से हो रहा है ये प्रत्यक्ष है वर्तमान काल की बात हो रही है ना प्रत्यक्ष ज्ञान है ये और इस समय का ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो हो रहा है इस पर विचार किया कि क्यों हो रहा है यह क्योंकि मैं जब रात्रि में सोने सोने से पहले जो मेरी स्थिति थी वहां तो मैं बिल्कुल बेढाल हो गया था बहुत थका हुआ था इतनी सारी वैसी विसंगतियां थी लेकिन जगने के बाद ये सब ताजापन कहां से आया ये सुखानुभूति क्यों हो रही है मन में प्रसन्नता कहां से आ रही है इन सब कारणों को हम खोज रहे हैं और वो कारण खोजने खोजने में पीछे हमने किया क्या है तो सोने के अलावा तो कुछ भी नहीं किया है कोई खुराक तो ली नहीं कोई दवाई तो ली नहीं है उससे ऐसी स्थिति आ गई तो उससे पता लग रहा है कि सोते समय हमने कुछ जाना तो था और उसी से हमारा संस्कार बना लेकिन क्या जाना था तो वो जाना था न जानना न जानना जाना था अभावात्मक ज्ञान से युक्त हमारी स्मृति बनी थी है? मैंने कुछ नहीं जाना था ये जाना था उस समय अभी बात के थोड़े वैसे लग रहे होंगे आपको जो है थोड़ा गंभीर लग जाते हैं लेकिन हमें अभावात्मक ज्ञान भी होता है इसकी तुलना हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया हो हो जाते हैं ना मूर्छित, है। चोट लगने से या एनेसिया दे दिया किसी को बिल्कुल बेहोश कर दिया गया है अब जिसको चोट लगने से मान लो होश खो बैठा वो अब अन्य व्यक्ति जो है एक्सीडेंट हो गया अन्य व्यक्ति लेकर के उसको हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जब उसको होश आता है तो होश आते समय उसको पीछे का कुछ भी याद नहीं आएगा कुछ भी पता नहीं लगेगा वही देखेगा कि मैं तो वहां था और यहां कैसे आ गया अचानक लगता नहीं ऐसा लेकिन सोते समय सोने के बाद हम जब जगते हैं तो ऐसे भौचकै से नहीं रह जाते कि ये क्या हुआ ऐसा नहीं लगता बल्कि हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी नींद आई तो इसका हृदय अनुभव तो हुआ है लेकिन वह अनुभव ज्ञान के अभाव का हुआ है और मूर्खित व्यक्ति को जब होश आता है उसके ज्ञान का अभाव वहां भी था लेकिन उसको उसका कोई भी अनुभव नहीं है बिल्कुल भी नहीं ये दोनों में अंतर है तो प्रसन्नम में मन प्रज्ञा में विशारदी कर ये तो एक व्याख्या हुई लेकिन नींद हमेशा अच्छी नहीं आती ये आती है सबको हमेशा अच्छी कभी कभी जगने के बाद ही बड़ी बेचैनी सी बनी रहती है तो दूसरा स्वरूप दिखा रहे हैं और एक कि दुखम अहम अस्वापसम मैं दुखपूर्वक सोया अब इसका पता कैसे लग रहा है कि मैं दुखपूर्वक सोया कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं यहां वर्तमान काल में प्रत्यक्ष अनुभूति हमारी कैसी हो रही है तो कहा कि स्त्यानम में मन मेरा मन इस समय चंचल है स्त्यान वैसे स्त्यान का तात्पर्य होता है आगे ये शब्द आएगा जहां व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आदि जो दिखाई जाएंगे वहां पर स्त्यान का क्या अर्थ किया है आप बताओ मानसिक नहीं स्त्यानम अकर्मण्यता चित्त चित्त की अकर्मण्यता चित्त का कुछ कर न पाना हम लगा तो रहे मन किसी विषय में लेकिन लगी नहीं पा रहे है। ये क्या है अकर्मण्यता लेकिन क्यों आती है ये तो आती है चंचलता के कारण से चंचल जब चित्त होगा तो हम किसी विषय को ग्रहण नहीं कर पाएंगे जैसे हम स्थूल उदाहरण दें इसके लिए कि मान लो हम बस में यात्रा कर रहे हैं और बस खूब तेजी से चल रही है और सड़क भी ज्यादा अच्छी नहीं है ऊबड़ खाबड़ कहीं के गड्ढे भी आ रहे हैं आजकल के गड्ढे देखेंगे आपने सड़कों पर होते ही हैं। अब हमें बोतल में पानी ले गए प्यास लग रही है पानी पीना है अब पानी पीना है बोतल खोली है हमने आगे का आप समझ ही रहे होंगे सब क्या होने वाला है क्या मुख में पानी डालना चाह रहे हैं लेकिन बस के हिलने से पानी इधर उधर गिर रहा है ठीक ठीक मुंह में नहीं जा रहा है थोड़ा जा रहा है थोड़ा नहीं जा रहा है थोड़ा बाहर गिर रहा है कपड़े भीग रहे हैं होता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है ये बोतल हिलने से हो रहा है नी बोतल हिलने से जो केंद्र बिंदु हमारा मुख का छिद्र है वहां पानी ठीक तरह से नहीं जा रहा है ऐसे ही मन हमारा जब चंचल होता है और हम कोई विषय ग्रहण करना चाहते हैं तो नहीं पकड़ पाते उसके लिए और यही विषय का न पकड़ पाना ये क्या है स्त्यानम अर्थात चित्त की अकर्मण्यता अपने कर्म में सफल न होना तो यहां पर चंचलता शब्द से उसको कह देते हैं या अकर्मण्यता दोनों का एक ही तात्पर्य है अकर्मण्यता चंचलता से ही होती है तो स्त्यानम में मन मेरा मन चंचल है और भ्रमति अनवस्थितम उसी को और स्पष्ट कर दिया है उसी को खोलाएगी अनवस्थित होकर के अस्थिर होकर के स्थित ना होकर के भ्रमती घूम रहा है इधर उधर एक विषय पर नहीं टिका रहा है तो इन लक्षणों से यह प्रत्यक्ष अनुभूति है इस प्रत्यक्ष अनुभूति से क्या पता लगा कि आज मुझे नींद अच्छी नहीं आई दुखम अहम अस्वापम ये रजोगुण की प्रबलता दिखा रहे हैं यहां पहले वाले में क्या था सत्व गुण का आधिक्य था यहां रजोगुण का आधिक्य है अब तीसरी अवस्था ये तमोगुण की मानी जाएगी अब यद्यपि निद्रा तमोगुणात्मिका ही है लेकिन तमोगुणात्मिका के भी हम स्तर कर रहे हैं अलग अलग अवय जैसे हम तीन अधर्मात्माओं को पापियों को ले आए या तीन चोर हमने पकड़े अब एक चोर ने सौ रुपए चुराए दूसरे ने एक हजार चुराए तीसरे ने दस हजार चुराए लेकिन तीनों क्या हैं ये चोर।, चोर लेकिन तब भी छोटे बड़े हैं नहीं है।, है नहीं छोटे बड़े चोर सब हैं तो निद्रा है तमो ही ये तो उसका स्वरूप है लेकिन तमो गुणात्मिका के भी अलग अलग स्तर हैं। अब अलग अलग स्तरों को हम समझाएं कैसे तो हम ये कहते हैं कि सत्व गुण की जिसमें अधिकता हो अब तमोगुण के अंदर सत्व गुण की अधिकता को देखेंगे हम क्योंकि एक गुण कभी भी पूरा पूरा नहीं उसमें अन्य गुणों का समावेश हल्का हल्का सा होता है तो हल्का सा जो होता है जैसे हम दाल में सब्जी में नमक कितना डालते हैं दाल सब्जी के बराबर है सौ ग्राम दाल है तो नमक भी सौ ग्राम तो थोड़ा ही नमक डालते हैं लेकिन थोड़ा ही नमक हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है तो तमोगुण की इसमें अधिकता है लेकिन तमोगुण में सत्वगुण का भी प्रभाव है तब तो जब वो प्रभाव अपना प्रभाव दिखा रहा होता है यद्यपि है तमोगुण ही लेकिन थोड़ा सा प्रभाव सत्वगुण भी दिखा रहा है तो वहां कहेंगे उसको सत्व निद्रा तो सुख की अनुभूति हमें होती है और उसी में जब रजोगुण अपना सा थोड़ा प्रभाव दिखा रहा है तो कहेंगे दुख हम दुखम अहम अस्वापसम अब ये दोनों नहीं दिखाते हैं प्रभाव तमोगुण ही तमोगुण है केवल तो ये तीसरी स्थिति बनती है और वहां कैसा अनुभव होता है गाढ़म मूढ़ अहम हाँ अस्वापसम मैं बिल्कुल बेसुध और गाढ़ अवस्था में है मूढ़ से ताप्रिया मुह धातु मु, से बनेगा ये मुह वैचित्य है जहां पर वैचित्य चेतना का स्तर बिल्कुल शून्य के रूप में पहुंच चुका है तो ऐसी अवस्था मेरी सोते समय हुई थी और पता कैसे लग रहा है कि गुरुणी में गात्राणी मेरे गात्र गात्र कैसे कहते हैं शरीर अथवा शरीर के अवयव मेरा सारा शरीर यहां बहुवचन आ रहा है तो शरीर अर्थ करेंगे या अवय अंग हम्म बहुवचन है ना एक जीवात्मा का शरीर एक ही तो होगा और यहां है गात्राणी बहुवचन तो मेरे जो शरीर के अंग हैं सारे ये टूटे टूटे से लग रहे हैं भारी भारी से हो रहे हैं नहीं? लगता है ना ऐसा उठो तो बड़ा जोर लग रहा है जैसे किसी ने दबा रखा हो ऊपर से ढंग से उठ भी नहीं पा रहे हैं बिस्तर से भारी भारी, भारी शरीर चलते हैं तो डगमगा रहे हैं तो गुरुणी में गात्राणी मेरे शरीर के अंग भारी भारी हो रहे हैं और क्लांतम में चित्तम पीछे कहा था स्त्यानम में मन ये मन और चित्त ये सब एक ही अर्थ के बाद चकान रखना कहीं चित्त आएगा कहीं मन आएगा ये चलते रहेंगे शब्द ऐसे ही तो क्लांतम में चित्तम मेरा चित्त कैसा है क्लांत है थका थका सा है अब थका थका अनुभव वही शरीर के द्वारा कर रहे हैं कि शरीर भारी भारी लग रहा है तो चित्त थका थका सा है अब यहां पर जो क्लांत शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये मन के लिए आता है और शरीर जब थका थका होता है जैसे हम कहीं परिश्रम करके आए हैं और शरीर थक थक गया है तो वहां हम एक अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं और वह है श्रांत श्रांति श्रांति का अर्थ हो गया शरीर का थकना है और शरीर कैसा हो गया श्रांत थक गया है कोई आया है तो आप श्रांत हो गए हैं आप आराम कीजिए ऐसे बोलते हैं तो श्रांत शरीर का थकना और क्लांत ये मन के लिए आएगा थका हुआ मन अर्थात क्लांति तो क्लांति मन का थकना श्रांति शरीर का थकना तो ख्तिन, ख्तिन, में। तो क्लांतम में मेरा चित्त क्लांत है और कैसा लग रहा है तिष्ठती बिल्कुल अलसाया हुआ सा और मुशितम एव मुशित कहते हैं चुराया हुआ जैसे किसी ने चुरा लिया हो मन की चोरी हो जाती है ना हैं मन को भी चुरा लेते हैं बहुत से लोग तो यहां चुरा चुरा ऐसा लग रहा है मन अलसम मुशितम इव इति तो इन लक्षणों को इन वर्तमान की अनुभूतियों को देख करके हमें ऐसा लग रहा है हम ऐसा पता लगा रहे हैं कि निद्रा की अवस्था में मेरी मूढ़ अवस्था थी तो ये तीन तरह से इन्होंने यहां पर समझाया है और फिर प्रारंभ में तो कहा ही था कि प्रत्यय विशेष है ये प्रत्यवमर्श होने से स्मरण होने से और उसी बात को आगे फिर पुष्ट कर रहे हैं और समझा रहे हैं क्योंकि जोर इनका इसी बात पर है कि ये वृत्ति है सारा भाष्य इसी बात के ऊपर केंद्रित है कि वृत्ति समझ में आ जाए किसी प्रकार से तो सखलु अयम सह सह वह अब ये किस बात को समझाने के लिए यहां तक बात की गई थी कि प्रत्यवमर्श होने से ये वृत्ति विशेष है तो उसी को सह शब्द से कह रहे हैं अर्थात वो जो स्मरण हुआ था हमें है सह आगे आ रहा है प्रत्यवमर्श है सह प्रत्यवर्श अयम भी शब्द उसी के लिए आएगा स खलु अयम प्रत्यवर्श ये जो प्रत्यवमर्श है अर्थात स्मरण किसके लिए हुआ है ये प्रबुद्ध से जो जग गया है जो जग गया है मनुष्य उस जगने वाले का ये जो प्रत्यवमर्श हो रहा है ये न ये न होता कब न होता असती प्रत्ययानुभवे प्रत्यय का ज्ञान का अनुभव न होने पर यह स्मरण न होता समझ में आ गया वाक्य यदि प्रत्यय का अनुभव यदि ज्ञान का ज्ञान का तात्पर्य यहां पर ज्ञान के अभाव का वो भी एक ज्ञान है ज्ञान का अभाव भी एक ज्ञान है उस ज्ञान का यदि अनुभव न होता प्रत्ययानुभव न होता तो ये प्रत्यवमर्श भी न होता जगने वाले व्यक्ति का और वो हुआ है ये निश्चय हो रहा है पीछे तीन तीन दृष्टांत दे दिए उदाहरण दे दिए समझा दिया उनको कि ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती हैं और सब उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि सभी के जीवन में ऐसा हो रहा है कभी हमें अच्छा लगता है कभी नहीं लगता नींद कभी अच्छी आती है कभी नहीं आती है अब कारण उसमें बहुत सारे हो सकते हैं हमारा खान बिगड़ गया ज्यादा खा लिया तामसिक पदार्थ खा लिए या अन्य कोई रोग है या कोई चिंता है मानसिक कोई घर में घटना घट गई है बहुत सारी बातें ये हमारे शरीर में कहीं पीड़ा हो रही है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन ये तीन तरह की अन्य भी कोई यदि होती हैं तो इन तीन के अंतर्गत ही आ जाएंगे वो तीन अनुभूतियों के अंतर्गत ही उसमें भेद अनेक प्रकार के हो सकते हैं तो इस तरह से प्रत्यवर्श जो हो रहा है ये उस समय की अनुभूति को स्पष्ट कर रहा है और तद आश्रिता स्मृत तद विषया न उसी बात को फिर बोल रहे हैं कि वो जो प्रत्यनुभव हुआ प्रत्यय का अनुभव है उसके आश्रित जो स्मृति बनी हमारी जो इस समय उठ रही है वो स्मृति भी तद विषयक न होती अर्थात ये जो तीन तीन प्रकार के अनुभव बताए जा रहे हैं ये उस प्रत्यवमर्श के आधार पर ही बताए जा रहे हैं लेकिन यदि हमारी उस समय ज्ञान की अनुभूति कोई न होती कुछ नहीं जान रहे होते तो स्मृति नहीं बनती और स्मृति नहीं बनती तो प्रत्यवमर्श भी नहीं होता और ये सब हुआ है इसलिए फिर अंत में कहा हम जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं तो अंतिम अवयव क्या बोलते हैं पांच अवयवों में से अंतिम अवयव क्या है निगमन निगमन बोलते हैं नहीं? निश्चयात्मक वाक्य अपनी बात को पूरा समेट करके सार रूप में संक्षेप से उसको बताना कि इसलिए पर्वत अग्नि वाला है पीछे की सारी बातें बताई थी अलग अलग समझा करके अंत में क्या बोला इसलिए पर्वत अग्नि वाला है देखो वही शैली यहां पर भी तस्मात माने इसलिए इस कारण से क्या प्रत्यय विशेषो निद्रा ये बात पीछे भी कही थी उन्होंने प्रत्यय विशेष कहा था नहीं लेकिन इतना सब समझा करके फिर जोड़ दे रहे हैं इसलिए निद्रा प्रत्यय विशेष है यहां प्रत्यय क्या अर्थ होगा वृत्ति विशेष है वृत्ति समझा रहे हैं सूत्र में है वृत्तिर निद्रा उसी का अर्थ चल रहा है और साच ऐसी ये वृत्ति समाधो समाधि में कौन सी समाधि में क्षिप्त वृत्ति वाली या मूढ़ वाली या विक्षिप्त वाली कौन सी समाधि क्योंकि तो समाधि तो पांचों भूमियों में है कौन सी एकाग्र और निरुद्ध हमें योग पक्ष वाली ही लेनी है आप तो यहां समाधिकार्थ है एकाग्र और निरुद्ध भूमि इन दोनों में यह वृत्ति भी कौन सी वृत्ति निद्रा वृत्ति भी इतर प्रत्ययवत अन्य वृत्तियों के समान यहां भी प्रत्यय का वृत्ति है अन्य वृत्तियां जो पीछे आ चुकी और एक आगे और भी आएगी स्मृति है अन्य वृत्तियों के समान निरुद्धव्या ये भी रोकनी चाहिए यह भी रोकने योग्य है नहीं तो समाधि में बाधा आएगी हम बैठेंगे समाधि लगाने और बार बार नीचे को गिरेंगे क्यों निद्रा आती रहेगी तो लग जाएगी समाधि तो समाधि में ये वृत्ति भी बाधक है जैसे अन्य वृत्तियों को रोकने की बात आ रही है इसकी भी आएगी है और ये एकाग्र जो अवस्था है वहां यद्यपि हमारी एक वृत्ति रहती है एकाग्र अवस्था में एक वृत्ति रहती है लेकिन उन एक वृत्तियों में हम ये कह ले हैं, चलो निद्रा को ले लेते हैं हम आज आज एक वृत्ति रखेंगे कौन सी <laughs> निद्रा तो नहीं चलेगा वहां एक वृत्ति है अवश्य लेकिन वो एक वृत्ति हमारी ख्याति विषय होनी चाहिए है क्योंकि आत्म साक्षात्कार वहां करना होता है समाधि के अंतिम अवस्था में तो वो एक वृत्ति वैसी ये नहीं ये तो रोकना ही है निद्रा लेकिन ये समा निद्रा वृत्ति को तो रोकना ही है समाधि में लेकिन समाधि में रोकने की बात आ रही है क्या अन्य अवस्थाओं में भी कहा जा रहा है इसको बाक यह है कि साध इतर प्रत्ययत निरोधव्या अन्य वृत्तियों के समान इसको रोकना है समाधि में लेकिन अन्य भूमियों में अन्य अवस्थाओं में निद्रा आवश्यक है।, है ऐसा नहीं कि निद्रा को हम बिल्कुल ही रोक डालें अगर निद्रा को बिल्कुल रोक दिया तो जीवन चलेगा ही नहीं जीवन मुक्त भी सोता है लेकिन कब सोता है समाधि में समाधि में नहीं सोगा काल उसका चित्त से संबंध जुड़ेगा तब जाकर सोएगा समाधि में तो रोकना ही है अवश्य ही रोकना है जैसे हम बोलते हैं ना कर्तव्य करो तो क्या अर्थ हो गया जो अवश्य करण योग्य है उसको करो तव्य इदम पुस्तकम पठितव्यम तो क्या अर्थ होगा यह पुस्तक अवश्य पढ़नी है अवश्य अर्थ में आवश्यक धमनि ही और सूत्र है आगे कृत्याश्य कृत्य प्रत्यय आवश्यक अर्थ में ये होते हैं इसका नाम है कृत्य साच समाधो इतर प्रत्यय व इति। अब कुछ पूछना है दो मिनट रह गए हमारे पास में कोई प्रश्न है निद्रावृत्ति के विषय में तो हमारी चार व्तियां हो गई हैं प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति और इसमें कुछ वृत्तियां तो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं यद्यपि निद्रा लाभदायक है लेकिन इसका एक समय विशेष है हर समय लाभदायक यह भी नहीं हानिकारक बन जाएगी इन सारी वृत्तियों में यदि हम देखें तो हम जो नया ज्ञान ग्रहण करते हैं जैसे एक होता है वस्तु का उत्पादन ठीक है ना So, वस्तु तो का प्रोडक्शन हम तो हमारे ज्ञान का प्रोडक्शन इन पांचों वृत्तियों में से किससे होता है प्रमाण वृत्ति से वह हमारे ज्ञान का संचय होता है हम संग्रह करते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं तो ज्ञान को बढ़ाने की दृष्टि से सबसे प्रमुख वृत्ति है प्रमाण और एक इनमें और है प्रमुख उसे कहते हैं स्मृति और वो सबसे अंत में आने वाली है इसीलिए वह प्रमुख इसलिए है कि सबसे अंत में भी आ रही है वो सबसे अंत में एक तो वो आता है जो बिल्कुल ही बेकार की चीज हो और एक सबसे प्रमुख है वो भी अंत में आता है जैसे कहीं पर प्रवचन चल रहा हो और आठ दस वक्ता बैठे हुए हो और उनका एक क्रम रखते हैं हम पहले ये बोलेगा पहले ये बोलेगा पहले ये बोलेगा और सबसे अंत में कौन बोलता है जो सबसे प्रमुख होता है है ना तो कभी कभी अंत में प्रमुख भी आता है तो स्मृति इस इसलिए प्रमुख है कि स्मृति प्रमाण से भी बनती है विपर्य से भी बनती है विकल्प से भी बनती है निद्रा से भी बनती है और स्मृति से भी बनती है स्मृति ये कल चर्चा करेंगे इस विषय पर ठीक है चलिए यहीं रोकते हैं प्रणव ध्वनिया